पुराण उमा सहिता वैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला मालती चंपा जपा अड़हुल बंधुक दुपहिया दुपरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों वस् पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रसोत्सव करें यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है पृथ्वी को रथ समझे चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने इस भावना से मलिजटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करें कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें देवी दीन वत्सले हम आपके शरण में आए हैं आप हमारी रक्षा कीजिए पाहि देवी जनानसमान प्रपन्नान दीन वत्सले इस वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं ग्राम या नगर की सीमा के अंतर तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहाँ से अपने घर ले आए तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस इस्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधिपूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं इसमें संशय नहीं है इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानंद ब्रह्मा पंचानंद महादेव तथा सदानंद कार्तिकय भी समर्थ नहीं है दूसरा कौन समर्थ हो सकता है नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके के के पुत्र राजा ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया अयोध्या बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था इस व्रत राज्य का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाज ही वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है जो कार्तिक मार्गशीष पौषमाघ और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्तिभाव से आचरण करना चाहिए यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा तो शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है जो इसे भक्तिभाव से सुनता या एकाग्र होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है इसमें संशय नहीं है ऐसा शिवा की भक्ति चाहने वाले महापुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए उमा संहिता संपूर्ण